तदेजति तदति तजती तदूरे तदुं तदन तदुसर्वे बाह्यत तत्जति तजती तत् तत् अतिके तद्तर तऊ सर्वस्य अस्य सर्व अह्य वह कंपित चलायमान नहीं होता है वह चलायमान होता है तत् न एजती वह चलायमान नहीं होता है तद दूरे वह बहुत दूर में है तद के वह बहुत निकट है तथा सर्वस्व अंतर सभी के भीतर है तत् और वह सर्वस्व इन सबके बाह्यत बाहर विद्यमान है अब एक साथ दो विरोधी बात कही हुई है तद एजती तद नती वो चलता है और वह नहीं चलता है ये दोनों बातें ठीक है या नहीं है हो सकती है हम्म। दोनों है तो कैसे ठीक है शब्द क्या कह रहा है शब्द क्या कह रहा है अनुवाद कौ भी पढ़ लिया नहीं आपने भाग भाग तो प्रथम भाग में क्या लिखा है तत एजती का अर्थ क्या होगा तो अर्थ और तत् ना एजती का तो अर्थ आ गया ना अब देखिए दोनों में तो आप जो अर्थ कर रहे हैं चलाता है इसमें तो लिखा है चलता है चलता है ये कैसे होगा वो तो मना कर रहा है ना उसी को तो मना कर रहा है ये शब्द क्या कह रहा है यहां पर तो क्रिया का ही तो मना कर रहा है ना आने जाने की क्रिया का निषेध एक बार तो कह रहा है क्रिया करता है दूसरी बार कह दिया नहीं करता है तो बद तो व्याघात हुआ ना यह तो इस कारण से क्या है जहां कहीं शास्त्र में अबिधावृत्ति नहीं लगती है वहां पर पुनः लक्षणा की जाती है शास्त्र के वचन या आप्त के वचन मिथ्या नहीं होते हैं ये नियम है तो कहीं पर भी शब्द प्रमाण में अगर शब्द प्रमाण यदि है वो आप्त वचन है ये प्रमाणित हो जाएगी वो आप्त वचन है अन्यों का नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उसका अर्थ कभी भी विरोध नहीं होगा अनर्थ नहीं होगा लेकिन शब्दों से सीधे सीधे अगर वो नहीं आ रहा है तो वहां पर बदलते हैं अर्थ को वो अर्थ विरोधी परस्पर जो अर्थ होते हैं वो किसी के व्यापक होते हैं फिर अनर्थकम ही ज्यापकम भवती शब्द प्रमाण में जो अनर्थक शब्द दिख रहे हैं वो हर समय व्यापक होते हैं नियम है महावासी का नियम है तो इस नियम के आधार पर अब क्या करेंगे जो अनर्थ लग रहा है क्योंकि वेद का है, है। आप्त वचन है परम प्रमाण है तो अनर्थ तो हो नहीं सकता इसमें तो जैसे अब अर्थ सार्थक होगा वैसे ही करना होगा वही क्योंकि अर्थ सार्थक ही होता है तो अब यहाँ पर ले लेंगे दो तरह से करेंगे सीधे सीधे उसमें तो नहीं लगेगा एक ही वस्तु में दोनों क्रिया नहीं हो पाएगी चलने वाली भी हो और स्थिर भी हो ऐसा एक वस्तु में नहीं लगेगा तो अब अगर वो कथन है तो अब उसको सापेक्ष कर देंगे ऐसा कथन एक में कहा होता है दोनों विरोधी कथन एक ही पदार्थ में दो विरुद्ध कथन होते हैं व्यवहार में चलता है हमारा जैसे कहते हैं कि ये बड़ा लड़का है या ये बड़ा आदमी है कुछ कहते हैं ये बड़ा है ये बड़ी मान लो ये बड़ी पुस्तक है और और इसी को छोटी भी कह सकते हैं ना अगर वो और बार जैसे कॉपी है आपकी उसके साथ में रख दें इसी को तो अब कहेंगे ये छोटी वाली पुस्तक जो है वो लाओ और इससे भी छोटी अगर इसके साथ में रख दें तो अब इसी को कहेंगे बड़ी वाली जो दिख रही है उसको ले आओ तो एक ही वस्तु में बड़ा भी हो गया प्रयोग और छोटे का भी प्रयोग हो गया एक में ही तो ये किस स्थिति में है सापेक्ष है एक वस्तु के अपेक्षा से ये बड़ी है और दूसरी की अपेक्षा से ये छोटी है तो ऐसे सापेक्ष कथन फिर हो जाते हैं एक में लेकिन वो दूसरी की अपेक्षा से हर समय होंगे जो सरसों है वो हर समय क्या होगा आमले की अपेक्षा छोटा होगा वहाँ आंवला को सरसों की अपेक्षा बड़ा कहेंगे लेकिन बेल के सामने आ जाए नामला तो अब उसको छोटा कहेंगे तो एक ही व्यक्ति भी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है उसके कमाई वाले बैठे हैं साथ में तो बड़ा हो जाएगा बड़ा आया और उसके और अधिक आयु वाले बैठे हों तो वो छोटा हो जाएगा वहीं पर वही छोटा और वही बड़ा हो जाएगा ऐसे जिसको आप कह रहे हैं ये उत्तर है उधर और चले जाओ तो यही दक्षिण हो जाएगा उसका एक ही वस्तु दिशा की अपेक्षा से कभी उत्तर हो जाती है कभी दक्षिण हो जाती है तो उस एक वस्तु ये स्वरूप कथन नहीं होता है इसको सापेक्ष कथन कहते हैं तो जो प्रमाण होता है वो हर समय क्या होता है किसी वस्तु का स्वरूप कथन होता है तो एक बार पहले स्वरूप कथन सिद्ध हो गया अब उसके बाद गौण प्रयोग हो जाते हैं उसके साथ सापेक्ष कथन फिर हो जाएगा कहीं कहीं पहले स्वरूप से, से वो वस्तु सिद्ध होनी चाहिए पहले स्वरूप से सिद्ध करेंगे उसके बाद अब गौण प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है उसका इस कारण से पहले किसी भी वस्तु का तत्व तो क्या है वो ढूंढना चाहिए वहां सापेक्ष को छोड़ दिया जाता है एक बार तत्व का निश्चय हो गया तो अब सापेक्ष उस पर लगा देंगे तो उस स्थिति में अब प्रयोग करने पर बाधा नहीं होगी तो इसी नियम से यहां पर भी है कि पहले ईश्वर का क्या स्वरूप है एक तो निर्धारित करना पड़ेगा यदि चलता है तो एक हो जाएगा वो क्योंकि कोई भी चलने वाली वस्तु जो होती है वो एक होती है एक वस्तु चलती है लेकिन वो कभी स्थिर नहीं हो सकती है सदा के लिए जो चलने वाली वस्तु है वो कभी भी सदा के लिए स्थिर नहीं हो सकती है तो और दूसरी जो वस्तु है जो कभी नहीं चलती है वो व्यापक केवल हो सकती है तो जब व्यापक हो जाएगी तो कभी नहीं चलेगी फिर वो चलने वाली चीज जो है वो व्यापक नहीं हो सकती है और जो व्यापक रहती है सर्व्यापक होगी वो कभी भी चलने वाली वस्तु नहीं हो सकती है ये स्वरूप कथन है इसका अब इस स्वरूप के आधार पर फिर बाद में आगे कोई भी कथन किया जा सकता है तो ईश्वर के लिए यहाँ क्या होगा तन नहीं जती वाला स्वरूप कथन है ईश्वर कभी भी चलामा चला नहीं होता है स्वरूप कथन है इसका क्योंकि अन्यत्र प्रमाणों से सिद्ध है कि वो सर्व्यापक है सब जगह में कह रखा है उसको कि वो सर्व्यापक है तो अब एक जगह सिद्ध हो गया कि वो सर्व्यापक है तो सब जगह वही रहेगा क्योंकि बदलता नहीं है स्वरूप तो ये वाला स्वरूप तो ले लेंगे तन्नई जाती क्योंकि ये यहाँ भी कहा हुआ है और अन्यत्र भी कहा हुआ है ये जाती केवल यहीं कहा हुआ है और कहीं नहीं कहा या कहा हुआ है तो इस कारण से जो अन्यत्र और यहाँ मिल रहे हैं दोनों वो वाले तो स्थिर अर्थ हो जाएंगे और जिसका केवल एक देश में कथन है दूसरी जगह नहीं है वो अब कथन हो जाएगा तो इसलिए उसका अर्थ बदल देना होगा वो लक्षणा हो जाएगा अभिधावृत्ति वहां नहीं लगेगी तद का अर्थ नहीं होगा आप सीधा नहीं कर पाएंगे तो अब ये होगी कि तद एजती तो अब ये सापेक्ष कथन हो गया स्वरूप कथन नहीं रहा सापेक्ष कथन हो गया तो अब किसी न किसी की अपेक्षा से होगा ये तो अपेक्षा से क्या होगा तद एजती अर्थात जो लोग ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं वो क्या समझते हैं तद एजती वो चलता है ईश्वर लोग में ईश्वर चलता है का क्या प्रमाण है हाँ एजती के कारण ही अवतार सिद्ध बाद है सिद्ध होगा एजती नहीं मानने से अवतार सिद्ध नहीं होगा हाँ सारा कुछ होगा प्राण प्रतिष्ठा करना बुलाना आह्वान करना इस सारे के सारे एजती में जाएंगे जो लोग मानते हैं ईश्वर आता है यहाँ नहीं रहता है दूर में रहता है ये सारे के सारे क्या है ना वही एजती वाले हैं अर्थात उनमें से कोई भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझता है जो ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि तद एजती ये तो बताया ना कि इसमें दोनों दिए हुए हैं ना एक तो एजति भी दिया हुआ है तननेजती भी दिया हुआ है तो दोनों से परस्पर में विरोध हो गया तो दो विरुद्ध अर्थ नहीं लिए जा सकते हैं तो यहाँ वाला अर्थ तो होगा नहीं कर सकते नहीं एक दोनों कट जाएंगे इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा तो दो विरोधी बात नहीं मानी जाती ना कभी तो अब इस मंत्र की बात ही नहीं मानी जाएगी पहले बात तो ये है खट, खंडित हो गई अब इनमें से दो में से एक कोई एक बात कहीं और सिद्ध हो जाएगी जैसे प्रत वाला ले लेंगे मंत्र और व्यापक आदि वाला दूसरी जगह ले लेंगे परिभू स्वयंभू आदि वाला ईसा ले लेंगे तो अब क्या होगा इनका दूसरी जगह तो मिल जाता है सहयोगी एक दूसरे प्रथम का नहीं मिलता है कहीं तो दूसरा वाला अर्थ तो हो जाएगा पहले वाला नहीं हो पाएगा इसलिए दो विरोधी अर्थ इस पहले इस मंत्र का अर्थ ही बंद हो जाएगा नहीं हो, कर सकते कोई अर्थ क्योंकि विरुद्ध होने से अब होगा कि दूसरी स्थिति में क्या करें दो से मान लो कोई अर्थ लेना ही क्योंकि लिखा हुआ तो है ये तो लिखा हुआ अनर्थक तो नहीं होगा ये तो कोई ना कोई अर्थ तो लेना ही पड़ेगा तो अब होगा कि इसका और सहायक ढूंढो कहीं जिसका मिल जाता है उसका वाला ले लेंगे फिर तो वाले तो मिलेगा नहीं पूरे में कहीं वेद में नहीं मिलेगा और तन्नई जाती वाला मिल जाएगा तो इस कारण से ये वाला अर्थ ठीक है दूसरे वाला ठीक नहीं है हाँ लक्षणा वाला ठीक है अविधा वाला नहीं है दूसरे में अविधा वाला ठीक है क्योंकि उसके प्रमाण अन्य मिलते हैं सद प्रमाण भी मिलते हैं और अनुमान से भी होगा यही सिद्ध तो अब ये जो बात आ गई तदे जती ये सारे के सारे वही लोग हैं जो अवतारवाद को मानते हैं अब इनके कितने सारी मतलब समस्याएं होगी तन्ने जती तदे जाती होने पर ईश्वर यदि अवतार लेगा मान लो तो अपना घर छोड़ के आएगा ना जहाँ रह रहा है वो उसको छोड़ के आना पड़ेगा तो सारे कर्मचारियों पर या तो छोड़ के आएगा वो या फिर दूसरे लूट लेंगे घर तब तक उसका क्योंकि अपने घर में क्यों रह रहा है वो दूसरी जगह क्यों नहीं जाता है सुरक्षा के लिए जाता होगा ना तो वो सारी की सारी चीजें तो लागू हो जाए नी उस समय जिस हेतु से नहीं जा रहा है वो एक ही जगह रहता है तो कोई ना कोई कारण तो रहने चाहिए उसके तो अब क्या होंगे वो कारण उस समय उपस्थित हो जाएंगे वो हटते ही उसके ना लो किसी जगह उसके रहने के अनुकूल नहीं है अब वहाँ जाना पड़ रहा है तो वो प्रतिकूलता आ जाएगी उसको घर नहीं छोड़ पा रहा है किसी कारण से वहाँ आराम से रहता है दूसरी जगह सुविधा नहीं है उसको इसलिए नहीं जाता है तो वो असुविधा उसको आ जाएगी या फिर घर की सुरक्षा कौन करेगा इस डर से नहीं जाता है तो अब क्या होगा उसके जाते ही घर उसका असुरक्षित हो जाएगा लूट लेगा कोई जाकर के या कहो कि वहीं से सारा काम चलता है उसके कार्यालय वहीं है तो दूसरी जगह जाते ही उसके काम बंद हो जाएंगे फिर रोकना पड़ जाएगा सारा तो ये सारे के सारे दोस्त क्या होंगे उसके वहां से हटते या लागू हो जाएंगे और यहाँ आने पर होता भी है प्रत्यक्ष भी है अब वहां से चल के आया देखो अब भगवान उसकी पत्नी को उठा के ले भाग गया अगर वो आने वाले जाने वाले नहीं होता तो उसको खदेड़ता क्यों यहाँ से को दूसरा कोई घर से खदेड़ दिया ना रामचंद जी को भगा दिया घर से पत्नी सहीद भगा दी अब उस चौदह साल तक बेचारे मारे मारे फिरते रहे अपना घर छोड़ के तो यहाँ आया था वो उदार करने के लिए और जहाँ वो आया था वहां से भी भगा दिया गया तो ये सारे के सारे क्या विपत्ति आई ना उसके ऊपर चलने वाले पर ही तो सारी विपत्ति है उसमें भी नहीं आया पहले तो है कि जहाँ वो आया था पहले वाला छोड़ के वहां से भी खदेड़ दिया गया ठीक। वहां भी नहीं टिकाया ना और उसके बाद जंगल में फिरते रहे बेचारे चौदह साल तक भटकते ही रहे ना कहीं तो नहीं रह पाए जहाँ अंत में सोचा था अब यहां रहेंगे अब वहां उठा ले गया उनके घर वाले को वहां भी नहीं रह पाए वो तो कहीं तो नहीं रहे ना सारी की सारी विपत्ति क्यों आई वो अपना मूल स्थान छोड़ने के कारण तो आई ना ऐसे दूसरे हैं श्री कृष्ण जी का ले लो इनको भी खदेड़ दिया वहाँ से भाग के कहाँ जाना पड़ा वो भी डूब डाब गया बाद में जा करके वो भी नहीं रहा तो जैसे इनके ऊपर अवतारों पर विपत्तियां आती है तो ये सारे के सारे दोष क्यों आए इस मान्यता पर ही आ रहा है ना कि ऐसा मानते हो तो इनको दुख भी होता है और ईश्वर के स्वरूप स्वभाव के विरुद्ध है ये सब कुछ नहीं लीला क्या मतलब क्या होता है झूठा है उसकी क्रिया झूठी है क्या लीला तो झूठी क्रिया तो झूठी नहीं होगी ना तो लीला करने का क्या मतलब हुआ लीला क्या वहां से बैठ के नहीं कर सकता था लीला यहीं आने की लीला क्यों करनी पड़ी उसको इतनी लीला और कर देता ये वहीं से करवा देता यहीं आके लीला क्यों करनी पड़ी नहीं दुखी होना लीला बिल्कुल नहीं होगा ये लीला का मतलब होता है कि अंदर से तो वो सुखी है और बाहर से दिख रहा है कि दुखी है ये कपट आचरण एक तरह से है आ, माया जिसको कह सकते हैं या दूसरे को धोखा देना यानी कि देख अपने आप तो ठीक ठाक है दूसरे के सामने रो रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है तो ये कपट आचरण हुआ ना एक तरह से ये लीला है अब राम को तो दुख तो मान लिया हुआ नहीं था और वहां लिखा है कि वो पेड़ पेड़ के पास रोते फिरते थे एक-एक को पूछते थे कहा गई सीता तो वहां तो वो दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है दुख हो रहा है जो राम लक्ष्मण को मार दिया गया तो उसने मार दिया था उसने कहा था, था मैं किस मुंह लेकर के जाऊंगा भाई के लिए अपनी पत्नी के लिए भाई को मरवा दिया अब मैं माताजी के पास किस मुंह लेके जाऊंगा अंदर से तो उसको दुख था नहीं और यहां कह रहे हैं कि मुझे दुख है तो ये धोखा होगा कि नहीं दूसरे के साथ अगर इस बात को सच मान लिया जाए लीला है तो धोखा हो जाएगा सीधी सी बात वहां जो प्रस्तुत किया जा रहा है धोखे के नाम पर नहीं किया जा रहा है अंदर में सुखी हूं बाहर मुझे वहां वस्तु तक तो बताया जा रहा है कि वास्तविक में भाई को ऐसा होना चाहिए दुखी ये भाई को ऐसा दुख होता है तो वहाँ दुःख ही नहीं हो रहा है पहली बात है तो वो व्यम उपदेश ही नहीं लागू होगा इस कारण से ये विरोधाभास हो जाता है लीला नहीं कहा सकता है। लीला है तो झूठ है सब लीला पर किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है नाटक जो खेला जाता है वो नाटक में उस भाग को बताया जाता है जहाँ ये सच भी है नाटक रंगमंच पर तो वो बात झूठी रहती है लेकिन जब प्रस्तुति जिसके आधार पर की जाती है ना वो झूठी नहीं रहती है यानी जैसे रामलीला करते हैं, तो ये तो झूठी है, लेकिन वो उस राम को लीला को तो सच मान के करते हैं ना तो कोई भी जो नाटक होता है जो लीला होता है उसका जो आधारभूत कथा होती है वो नाट वो नाटक नहीं हुआ करती है नहीं वो वो भी किसी और का होता है जापक जो नाटक काल्पनिक होते हैं वो उसकी भी दूसरी घटनाएं जो होती हैं वो सच होती है वो भी किसी सच घटना के आधार पर होती है नहीं तो फिर बताने का मतलब ही नहीं रहा ना आखिर उसका कोई प्रयोजन होता है ना कि ऐसा होना चाहिए तो वो होता ही नहीं है तो फिर कैसे सीधोगा कि होना चाहिए फिर वो बताने का क्या मतलब रहा क्योंकि वो तो हो ही गया कि झूठ है तो वे हमको क्या लेना देना है आज कल टेलीविजन में चल वो तो इनके धंधे है न दिखाने वालों के है वैसे तो इधर ये खंडन करते हैं की विज्ञान इसको नहीं मानता है विज्ञान से सिद्ध नहीं होता है एक तरफ जब कुछ कहने लगो तो कहेंगे वैज्ञानिक युग में भी ये होता है और दूसरी तरफ वो सारे दिखाते हैं तो उनकी मूर्खता है देखने का का वाले की और दिखाने वालों का कपट है सारा ऐसा होता कुछ नहीं पहले लिखते है काल्पनिक घटना है लेकिन फिर भी जो व्यक्ति होता है ना मानने वालों देखने वाला उसके ऊपर प्रभाव क्यों पड़ता है वो मानता है कहीं न कहीं ऐसा होता है उसका दुरुपयोग करते हैं उसके चित्त का क्योंकि देखने वाला प्रभावित तो हो गई होगा ही होगा भले ही कल्पना कह दो लेकिन प्रभाव तो उस पर पड़ना ही है ना क्योंकि अंततः कोई भी जो बात कही जाती है मूल में निरर्थक नहीं होती है नहीं तो कहना ही व्यर्थ है वो झूठ हो गया फिर तो, तो कहीं न कहीं तो उसका आधार चाहिए ना नहीं तो किस आधार पर आप कोई बात कह रहे हैं आपको कोई कहेगा कि मैं थोड़ी अब एक घंटे के लिए आपके सामने झूठ बोल रहा हूं तो आप बैठेंगे उसके पास एक घंटा सुनेंगे उसकी झूठ उसको या तो कहना पड़ेगा कि आपके मनोरंजन के लिए कर रहा हूं यानी कुछ ऐसा नहीं कैसे कहना पड़ेगा उसको लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूं पांच मिनट के लिए और झूठ बोलूंगा कौन समय देगा किसको कौन सुनेगा किसकी नहीं सुनता है ना कोई तो वहां भी वही बात होता है ज्यापक होता है वो जैसे प्रवचन वाले प्रहसन वाले सुनाते हैं तो वो ज्यापक होता है हर समय वो बात जब कही जा रही है वहां वो प्रमाणिक नहीं है लेकिन वो लाक्षणिक होता है किसी और को बताता है तो वो जिसको बता रहा है वो तो होता है सच उसी के आधार पर सच झूठ नहीं तो झूठ नाम की चीज ही कहीं नहीं होगी ना सच नाम की चीज रहेगी पर ऐसा तो है नहीं कि सच भी नहीं होता है झूठ भी नहीं होता दोनों होते हैं झूठ भी है और सच भी है तो तद एजती का ये सारे के सारे दोष आते हैं यानी जो लोग अनभिज्ञ हैं ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं वो सब ये सब मानते हैं जितने भी लोक में ये चली है प्रथाएं सारी सब एजती पर ही टिका हुआ है तो मूर्खों की दृष्टि में इसलिए अब इसका अर्थ कर देंगे कि मूर्खों की दृष्टि में तद एजती मूर्ख लोग ये समझते हैं कि वो चलता है वस्तुतः तन नहीं जाती विद्वान लोग ये जानते हैं कि वास्तविकता ये है कि वो नहीं चलता है कहीं जा नहीं सकता है फिर इसी तरह से तद दूर है यही मूर्ख लोग हैं उसके लिए तो ईश्वर क्या है दूर ही है उसको समझ में तो आया ही नहीं जो समझ में नहीं आया तो कब प्राप्त करेगा ईश्वर को कभी जा नहीं नहीं सकता या जो व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है उसके लिए ईश्वर दूर ही दूर है उसको नहीं कभी नहीं मिलना है जब तक अंतकरण अशुद्ध है तब तक नहीं मिलना है ईश्वर और तदु अंत के लेकिन जिसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा जिसको तत्वज्ञान हो जाएगा अब उसके लिए अंत्य हो गया निकटतम है तो मूर्खों के लिए तो दूर है और विद्वानों के लिए निकट है वो ये अपने सापेक्ष कथन हो गया इस तरह से तदंतर से सर्वस्व अब ये वास्तविक बात कही कि वस्तुतः क्या है वो सभी के भीतर है तो सभी के भीतर कहने से ये न कहलाओ कि बाहर नहीं है ये न आ जाए तो फिर कह दिया नहीं तदू वो बाहर भी है तो इस कारण से क्या होगा जो व्यापक वस्तु होगी वो एक देसी वस्तु के भीतर भी रहेगी और बाहर भी रहेगी ये भी सापेक्ष कथन है कि वही भीतर वही बाहर नहीं होगा वो भैंस की तरह सुनाते ना कि कथा कि किसी के यहाँ कोई गया देखने के लिए लड़का तो उसको पूछा तो कितने हैं आपके पास तो किसी और ने उसको सुना के कहा कि भाई कहाँ बांध बांध दूँ भैंस को तो उसने कहा आधे को घर में बांध देना आधे को बाहर में बांध देना तो उसने सोचा अच्छा इसके पास तो बहुत सारी भैंसें होगी तभी तो घर में नहीं आ रही ये सारी आधे को कह रहा है बांध बाहर बांध देना तो बाद में उसको क्या हुआ अच्छा देखने तो चलते हैं उसको क्या बात है कितनी सारी भैंसें हैं तो देखने गया तो देखा कि दरवाजे के बीच में बांध रखी थी भैंस तो आधी भैंस तो अंदर थी और आधी बाहर थी तो आधी बाहर और आधी अंदर है तो ऐसे ही इस हो गया तो ऐसा नहीं है एक ही नहीं है बाहर भीतर जो व्यापक वस्तु होती है दरवाजे के तो भैंस बराबर बड़ी है ना वो तो अंदर भी हो जाएगी वो वस्तु दरवाजे के अंदर और बाहर है तो उससे बड़ी तो हो नहीं होनी चाहिए थी ऐसे ईश्वर भी बहुत बड़ा है इस कारण से किसी भी एक देसी वस्तु के भीतर ही रहेगा वो और बाहर भी रहेगा तो इसकी व्यापकता के अब ये व्यापकता के लाभ भी होंगे अपने फिर अब ईश्वर इस इसमें कैसे इसकी विशेषता को हम समझें और अधिक निकटता से ये तो स्वरूप कथन हो गया व्यवहार में कैसे इसका प्रयोग करते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ करता हूं तो उसी समय अब ये स्मरण करने के योग्य है मंत्र कि मैं सब कुछ तब कर पाता हूं जब हमको ऐसा करके दिया गया है तो करके दिया गया है कब स्थिति में करेगा यानी वो कुछ करने लायक रहेगा तभी तो ना तो अब यहां दूसरा वाला अर्थ आएगा तद एजयती तद एजती वो चलाता है तो चलाने के कारण है ईश्वर के क्या करता है चलाने के कारण अब ये दूसरा अर्थ और करते हैं इसको एजती को रिजंत बना देंगे एजयती हो जाएगा तो अब ये दूसरा अर्थ हो जाएगा कि वो चलाता है यानी बनाता है किसी चीज को तो किसको चलाता है प्रकृति को चलाता है प्रकृति को चला चला करके महात अहंकार भूत और ये सारा संसार वो बनाता है तो इस स्थिति में चलाने के कारण क्या होगा? जब हम ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूं तो वहां पर अप अपने को तुलना करनी है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ तो अंदर तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ये अंदर वाला कैसे हो रहा है अंदर भी क्रिया होती है ना बहुत अधिक क्रिया होती है और उनमें से अपने को पता भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे हो रही है क्रिया अंदर अगर मन को घूमने की जगह चलने की जगह नहीं बनाई जाती तो मन कैसे चलता चल ही नहीं सकता था तो उसको किसने बनाया कैसे किया वो उसके लिए होगा अंदर भी था वो तो अंदर रहते हुए वो गति भी दे सकता है ऐसा भी है वो अंदर भी है और चलाने योग्य भी है वो तो जिस समय उपासना में ये में बैठते हैं उस समय क्या है इस मंत्र की बहुत अधिक हो होती है सहायता मिलती है यहाँ ये मंत्र पढ़ेंगे उस समय तद एजती तद नए को स्वयं अपने आप स्थिर होते हुए मुझे प्रेरित करता है मुझे प्रेरित करता है मेरी मन इंद्रियों को वो अनुकूल बनाता है यानी वर्तमान में ले लेंगे कि ऐश्वर आप मुझे स्थिर होकर के प्रेरित करते करने वाले हैं या प्रेरित करते हैं आप मुझे मेरे मन इंद्रियों को आपने इस रूप में रखा है और प्रेरणा करने के कारण आपके अंदर ये स्वभाव है तो मुझ में ज्ञान उत्पन्न कीजिए गति करते हैं आप प्रेरित करते हैं तो मेरे मन को अप्रेरित करो आप यानी मेरे मन में या मेरी आत्मा में अब ज्ञान को उत्पन्न करो मंत्री ये बोलते रहेंगे रहेंगे और उसका भावार्थ ये करते करते कि आप मेरे आत्मा में उत्पन्न हैं अब प्रार्थना हो जाएगी कि उत्पन्न कीजिए मंत्र शब्द तो ये बोलते रहेंगे और अर्थ ये भाव अर्थ वहां ये करते रहेंगे कि आप मुझमें ज्ञान उत्पन्न करिए मुझे ज्ञान दीजिए ये उसका अर्थ हो जाएगा फिर दूसरी बात है कि जब मन को हम भेज देते हैं दूसरे विषयों में बाहर चला गया वहाँ हम उपस्थित नहीं रहे तो इस स्थिति में अब हो जाएगा तद दूरें जैसे तदवंती के आप यहाँ भी हैं आप ही वहाँ पर भी हैं तो इस कारण से क्या अब, अब हमारा मन बाहर दूर में जिस विषय में भी लगा हुआ है तो अब उस विषय में ही ईश्वर को फिर जोड़ देंगे कि वहां पर भी है वो व्यापक होने के कारण तो अब उस विषय से मन को हटा करके फिर ईश्वर में वहां जोड़ देंगे जहां भी जाता है वहां पर ये भी दो, दोनों बोल देंगे तद दूर तदवंती वो आप दूर में भी है लेकिन वहां भी अंदर है उसके जहाँ पर भी मेरा मन जा रहा है वहीं पर आप हैं तो अब इससे क्या होगा कि फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा तो ये मंत्रों का प्रयोग अंदर इस तरह से धीरे धीरे बदल बदल के वहाँ पर अर्थ करते रहेंगे चाहे जब कहीं भी जाओ ये पूरे में लगता है बांधता है मंत्र हर तरह से मन को बांधने के लिए और स्थिर करने के लिए होता है दूसरी बात है कि तद ए न एजती इस मंत्र शब्द को बोलते हुए अपने को अधिकतम स्थिर करेंगे वहां जो चंचल हो रहे हैं या गति कर रहे हैं किसी तरह से तो जब कहेंगे न एजती तो अपने मन की स्थिति बनेगी फिर इस तरह से तो इसमें नहीं करेंगे तन्नजती सीधे खड़े हैं आप स्थिर हैं तो वो स्थिर कैसे हो सकता है अब वो अपने को ही होना पड़ेगा ये कोई वस्तु स्थिर कैसे होती है कोई भी गति अब नहीं करेंगे उसमें यही स्थिरता होती है तो शरीर को मन को आदि को चलाने की जो बात रहेगी वो बंद करते वो भाव लेते रहेंगे केवल तो ये अपने आप धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा तो इन शब्दों से मतलब ऐसे ऐसे भाव उसमें लेते जाएंगे ती तेजती आप बिल्कुल स्थिर है कहीं भी गति आप नहीं करते हैं तो इससे होगा कि अब मुझे भी जाने की अपेक्षा नहीं है अब यहीं पर भी विद्यमान है मेरे अंदर भी विद्यमान है दूसरी बात है जब ये कहेंगे कि के, तो तदवंतिकी का अर्थ फिर अब लेंगे कि आप मेरे अंदर भी विद्यमान है तो मेरे अंदर विद्यमान ये शब्द जब बोलते रहेंगे तो उससे क्या होगा भीतर जाने की प्रवृत्ति बनेगी बाह्यवृत्ति नहीं रहेगी फिर ढूंढेंगे ना कहाँ है कहाँ है तो तो अब अंत में जाकर ये भी बंद हो हो जाता है है क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव है फिर फिर मेरे अंदर जब कहेंगे ना तो बहुत जाते जाते फिर क्या हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे में हैं ये अर्थ हो जाएगा जब हम हम बाहर देखते हैं हैं किसी को और हाँ। तो कि ईश्वर हाँ विषय को जब देखने लगे ना तो उस विषय के अंदर और घुस जाओ और वहाँ पर भी आप ही हैं बाहर बाहर घूमते रहेंगे ना चारों तरफ तब तो विषय से बाहर नहीं जा पाएंगे लेकिन उस विषय को भी खड़ा करके वहां पर भी ईश्वर को याद करो तो फिर हट जाएगा उससे ईश्वर को नहीं जोड़ेंगे तब तो घूमते रहेंगे उसमें फिर उस तो, तो यहाँ आ गया ना वो देखने के लिए अभी तो आप दूसरे को देख रहे हैं पेड़ को मान लो कहीं यहीं से देख रहे हैं ध्यान कर रहे हैं ये चंदन का पेड़ है इसको देख रहे हैं तो अब पेड़ में भीतर और जाओ या पेड़ में भी विद्यमान है आप ईश्वर को भी सेवा बना लो क्योंकि वो है वहां पर वस्तु तो में वहां पर है लेकिन वहां हम मान नहीं रहे हैं उसको एक को तो मान रहे हैं दूसरे को नहीं मान रहे हैं पेड़ को तो मान रहे हैं लेकिन पेड़ के अंदर जो है ना विद्यमान ईश्वर उसको नहीं मान रहे हैं तो उसको भी जोड़ देंगे हाँ जैसे ही कहेंगे कि कैसा है वैसे भीतर आ जाएंगे अपने आप वापस क्योंकि कैसा है इसका पता अपने में चलेगा ये बाहर नहीं पता चलेगा तो कैसे हैं जैसे ही बोल प्रश्न उठेगा वैसे झट आ जाओ कि कैसे हैं जैसे यहाँ है व्यंजना हाँ। तो भी, भी चलेगी तो लक्षणा भी कर सकते हैं उसमें जब दूसरा अर्थ निकाल देते हैं ना लक्षणा से तो आ गया कि जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा मानते हैं तो अब ये होगा किसी लक्षण को देख लिया आपने इससे आप कहना क्या चाह रहे हैं इससे कहना हम ये चाह रहे हैं कि हमको उपासना में ईश्वर को इस रूप वाला नहीं मानना है अब ये लक्षण वो व्यंजना हो जाएगी हमारे लिए हो गया दूसरा अर्थ निकल गया, गया। व्यंजना में कोई दूसरी बात अभिव्यक्त करते हैं उससे नई बात जोड़ते हैं हाँ ये इससे ये करना चाहिए हाँ एक अर्थ निकाला केवल उससे दूसरा हुआ कि और कहाँ जोड़ें इसका विनियोग करें वो तीसरा अर्थ निकलेगा वो व्यंजना हो जाएगी उसकी अभिव्यक्त हो जाना कोई अर्थ नए अर्थ का ये व्यंजना है तो हमको ऐसा करना चाहिए ये इसमें आ जाएगा दूसरे लोग तो मूर्ख तो मान ही रहे हैं हम नहीं मानेंगे कहना यही चाह रहे हैं ना, आप मत मानो ऐसा तो ये व्यंजना में भी आ जाएगा तो इस तरह से ईश्वर को अपने अंदर व्यापक देखने के लिए अपने अंदर विद्यमान देखने के लिए और बाहर भी कितने सारे इस अर्थ को न जानने के कारण अनर्थ हो रहे हैं ये सारे के सारे ये मंत्र उसको बताते हैं ये समझना चाहिए